ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा कल संपन्न हुई अध्याय के भूमिका भाष्य की चर्चा भी संपन्न हुई है द्वितीय अध्याय के भूमिका भाष्य का टीका में थोड़ा सा विचार अवशिष्ट है सवं संसरण उपातदेहेंद्रिय संघातम त्यजती यहां से माना गया प्रथम द्वितीय अध्याय के भूमिका को टीका में टीकाकार ने स एवं संसरण इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते समय ये सब कहा था कि प्रथम अध्याय के किये विचार से प्रथम अध्याय के तात्पर्य निर्णायक निर्णय अनुकूल विचार से एक प्रकार से अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया को अपनाते हुए ये कहा कि आत्मा निर्विशेष है इसलिए उसमें कर्तृत्व आदि संसार अध्यारोपित है स्वतः परमार्थतः परमार्थत आदि संसार भी नहीं है तो संसार का निमित्त क्या होगा तो बताया गया अविद्या काम कर्म अविद्या है दो प्रकार की मूल अविद्या अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान तूल अविद्या है कार्य अविद्या जिसको अध्यास कहा जाता है उसके भी अवान्तर दो भेद ज्ञान ज्ञानाध्यास रूप से तो ये उभय प्रकार की जो अविद्या है उसे अविद्या काम कर्म वशग इस पदस्थ अविद्या पर से लेना है अध्यास तथा आध्यास का मूल कारण जो अज्ञान है और काम शब्द से संसार अंत पाती आहिक पारलौकिक भोग्य पदार्थ विषयनी वासना को लेना है और कर्म शब्द से फिर उस वासना से प्रेरित होकर के किए गए जो कर्म है उनको लेना है आहिक पारलौकिक विषय भोग की वासना से किए गए कर्म और आहिक पारलौकिक विषय भोग की कामना और इसका भी मूलभूत उभय प्रकार का अध्यास रूप कार्य विद्या और उसकी भी मूल भूता मूल अविद्या ये जन्म मरण के हेतु है और ये तीनों जिसके अंतकरण में रहते हैं अबाधित रूप से उसके जन्म मरण को कोई रोक नहीं सकता उसका जन्म मरण होगा ही होगा इसे स एवं संसरण शब्द से कहा गया था इसलिए कहा कि अध्यारूप अपवाद प्रक्रिया से निर्विशेष आत्म तत्व को बता करके फिर निर्विशेष आत्मज्ञान का साधन बताना है वैराग्य को और वैराग्य को निर्विशेष आत्मज्ञान के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है द्वितीय अध्याय में इसी के लिए द्वितीय अध्याय है और वैराग्य कैसे होगा अधिक पारलौकिक विषय भोग से तो जब अहिक पारलौकिक विषय भोग के लिए जन्म लेना आवश्यक है यह ज्ञापित होगा और वो जन्म लेते समय जिन जिन अवस्थाओं से गुजरना होता है वह अवस्थाएं अत्यंत भयंकर है भयप्रदा है ऐसा निरूपण यदि होगा तो ऐसी भयंकर अवस्था से गुजर करके मिलने वाला जो विषय सुख है उससे वैराग्य होगा इसी अभिप्राय से यहां पर जिससे आत्मज्ञान के हेतु हो तो वैराग्य की सिद्धि हो ऐसा संसार का वर्णन किया जा रहा है द्वितीय अध्याय में इस अभिप्राय से कहा गया था तदर्थम यानी वैराग्य हेतु है और तदर्थम जीवावस्था प्रपंचयन तो जीव की अवस्थाएं जिन जिन अवस्थाओं से गुजरता है जीव वे अवस्थाएं जीव को अत्यंत कष्ट प्रदान करने वाली है ये अज्ञानवशा जीव देख नहीं पा रहा है बहिर्दृष्टि होने से लेकिन श्रुति उसे दिखाती है इसी दृष्टि से प्रथम द्वितीय अध्याय की भूमिका स एवं संसरण उपात्त देह इत्यादि से की गई भगवान भाष्यकार के द्वारा ये टीका में टीकाकार ने स एवं संसरण उपात्त देह इंद्रिय संघातम तेजती इस वाक्य के अवतरण में बताया था स एवं इति ये जो टीका में प्रतीक है इस प्रतीक के बाद में स एवं संसरण इस वाक्य का प्रकारांतर से भी अवतरण लिखते हैं एक तो प्रकार हुआ जो अभी बताया गया वो दूसरे के विषय में कहते हैं कि यावद अयम इति आरभ्य वा उत्तर अध्याय अध्या भूमिका तो स एवं संसरण यहां से द्वितीय अध्याय की भूमिका को न मान करके द्वितीय पक्ष के अनुसार द्वितीय प्रकार ये है कि इस वाक्य से द्वितीय अध्याय की भूमिका को न मान करके उससे पूर्ववर्ती जो वाक्य है यावद अयम इत्यादि जो पृष्ठ में है न अंतिम पंक्ति यावद अयम एवं यथोक्तम इम आत्मा न वे तवत अयम बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षण उपाधि आत्मत्वेन उपेत्य इत्यादि वाक्य को मानना द्वितीय अध्याय की भूमिका पहले इसे उधर ले लिया गया था पूरे तीन अध्याय की भूमिका के रूप में अब यहां पर यह कहा गया कि यावद अयम इस वाक्य को द्वितीय अध्याय की भूमिका मान लो और स एवं ये वाक्य क्या होगा फिर भूमिका तो पूर्व वाक्य हो जाएगा तो स एवं इसका अवतरण है टीका में कि इदानिम अध्यायम अवतारयती स एवं इति तो ये अध्याय का अवतरण हो जाएगा अध्याय की भूमिका हो गई अध भूमिका में बताना होता है कि अध्याय जिस अध्याय की भूमिका है वह अध्याय विवक्षितया किस अर्थ को बता रहा है उस अर्थ का प्रतिपादन करना होता है तो यावद अयम इत्यादि वाक्य ने उत, ये जो पुरुष द्वितीय अध्याय है इसके विवक्षित अर्थ को बताया कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक अनात्मा कार्यक्रम संघात को आत्मरूप से ग्रहण करके यह अविद्या हो गई और ये ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत योनियों में बार बार जन्म लेता रहता है मरता रहता है और ये संसार अरे इस संसार का कारण अविद्या काम कर्म है यह बताना है द्वितीय अध्याय के द्वारा इसलिए भूमिका में बता दिया गया अब यह द्वितीय अध्याय का अवतरण है अने इसी अध्याय का प्रतिपादन द्वितीय अध्याय कर रहा है भूमिका में उक्त अर्थ का ये दिखाया जा रहा है अवतरण भाष्य में तो इसलिए कहा कि इदानिम अध्यायम अवतारयति स एवं इति तो स एवं इति इस वाक्य से भगवान भाष्यकार द्वितीय अध्याय का अवतरण लिखते हैं तो स एवं संसरन उपातदेहन्द्रिय संघातम त्यजति त्यक्त्यदत्त अर्थ तो वही निकलेगा जो कल बताया था कि एवं यानी उक्त प्रकार से अविद्या काम कर्म वशग जीव क्या करता है संसर सं, जन्म मरण के चक्र में घूमता हुआ जो आत्मरूप से गृहित शरीर है जब तक प्रारब्ध है तब तक उसमें आत्मभाव करता है प्रारब्ध का उस शरीर के भोग पूरा होते ही उसे त्यागता है आत्मरूप से फिर शरीरांतर का ग्रहण करता है त्यक्वा अन्य उपादत्ते और ये प्रक्रिया एक बार ही नहीं होती है उपात्त शरीर का त्याग और अन्य शरीर का उपादान ये एक बार की मात्र प्रक्रिया नहीं ये कहा कि पुनः पुनः एवं एवं बार बार ऐसा ही होता रहता है नदी स्रोतोवत अविच्छिन्न रूप से ये ऐसा भ्रमण करता रहता है और उस समय कौन सी कौन सी अवस्था से गुजरता है ऐसी जिज्ञासा होने पर ये बताया जा रहा है कि ये ये अवस्थाएं उसे पूर्व शरीर छोड़ के उत्तर शरीर ग्रहण करते समय प्राप्त होती हैं और जो अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं वो कोई बहुत सुखप्रदा नहीं है अपितु अत्यंत विभिन्स है भयंकर अवस्थाएं है अब ये जो हैं का भी अवस्था भी वर्तते इति अर्थम भाष्य में जो इति इतिम अर्थम में इति शब्द है ना इसका अर्थ करते हैं टीकाकार इति इतिम अर्थम का कि इति जिज्ञासायाम आवस्था रूपम अर्थम इति इतिम अर्थम का अर्थ किया कि इति यानी इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर आवस्था रूप अर्थ को दिखाते हुए द्वितीय अध्यात्मिका श्रुति कह रही है क्या कह रही है कि ये, ये अवस्थाएं हैं संसार भयंकर है ये बता रही है अंतिम पद भाष्य में वहां अवतरण भाष्य में वैराग्य हेतु तो हो उसका अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार कि वैराग्यार्थम इत्य तो वैराग्य के लिए श्रुति बता रही है और वैराग्य किस लिए है वैराग्य हेतु तो यहाँ पर जो हेतो ये पंचमी है वो फल अर्थ में है ये नहीं समझना कि यानी जो फल है वही वैराग्य ये इस अध्याय का फल है और वैराग्य के लिए निरूपण है इस अध्याय का प्रतिप अध्ययन करने के बाद होना चाहिए संसार से वैराग्य यही प्रयोजन है इस अध्याय उक्त अर्थ के ज्ञान का तो इति वैराग्यार्थमित इसी वैराग्य हेतु तो का ही अर्थ और स्पष्ट करते हुए भावार्थ बता रहे टीकाकार कि जीव जन्मत्रयस्य अत्यंत विविध विचारे इति लिखा है कि स्प्वादिचारे लिखा दीर्घ स इसमें तो दीर्घ है नए में लेकिन तो पुराने में दीर्घ है सा तो वो हो जाता है ना आ, इच्छा अर्थ में निकलता है लेकिन यहां विविध होने से भयंकर ये अर्थ निकलेगा और अवस्था का विशेषण होने से स्त्रीलिंग मान सकते हैं शब्द है स्त्रीलिंग अ नाम अकारांत बीबीत स और अवस्था का विशेषण है ना इसलिए बिभी ऐसा कर सकते हैं वही बी भत्सा तो बी भत्सा जो है ना वो बी भत्स ये होना चाहिए बी भत्सा तो भयंकर इस अर्थ में सकारांत है अकारांत शब्द है अदंत अरे हुआ विभत्सा, तो अवस्था को कहना है इसलिए विभत्सा। तो जन्मत्रयस्य अत्यंत विभत्सारूपत्वात्, तो ये जो जन्मत्रय हैं, वह अत्यंत बीभत्स रूप है का मतलब भयंकर है विभत्स शब्द भयंकर अर्थ में है तो विभत्सा रूप तो तद विचारे तद विचारे में तद शब्द का अर्थ है ये जन्मत्रय तो जन्मत्रय का विचार करने पर वैराग्यम भवति। शास्त्र के दृष्टि में जैसा संसार है ऐसा ही श्रुति जब संसार का स्वरूप उपस्थापित करती है अपने अधिकारी के सामने तो अधिकारी को वैराग्य हो जाता है। अब मूल का उच्चारण कर लें पुरुषे हवा अयमा गर्भो भवति यद तदेभ्यो अंगेभ्य तेज सभूत आत्मनेनम बिहर त्रिियां सिंचती अथ जनयति तदस्य प्रथम जन्म तो पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भो गर्भोति तो अयम ये सरोनाम है ना वो तो प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है प्रकृत है प्रथम अध्याय में आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत इससे आत्मवस्तु और उसी के औपाधिक रूप हैं ईश्वर एक मायोपाधिक चैतन्य जिसने यह कार्यक्रम संघात बनाया अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रपद द्वारा प्राण को शरीर में प्रविष्ट कराया और स्वयं भी प्रविष्ट हुआ मूर्धा का विदा, विदारण करके जो तो प्रवेश करने तक तो ईश्वर था समर्थ था उसी ने सारा संसार बनाया और जैसे ही प्रवेश किया फिर मूर्धा द्वारा तो प्रवेश का अर्थ है उपाधि में तादात्म्य अभिमान तो तादात में अभिमान करते ही बन गया जीव तो जो एक मेवा द्वितीय आत्मवस्तु है वही संसार उत्पन्न होने तक ईश्वर था संसार के कारण के रूप में था और वही संसार में चौरासी लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों को बनाकर के उन कार्यक्रम संघातों में प्रविष्ट हुआ यानी तादात में अभिमान कर लिया तो जीव बन गया जब तादात में अभिमान है तो जीव तादात में अभिमान छूट जाता है तो फिर समष्टि उपाधि में होता है तो ईश्वर और नहीं तो सीधा एक में वितीय आत्मा ये जो तीन आत्माएं हैं करके बता रहे थे ना पूर्व पक्षी इसमें संबंध भाषा में वहां ये बताया गया पूर्व पक्षी के द्वारा की एक जीवात्मा है एक ईश्वर है जीवात्मा अल्पज्ञ अल्प शक्ति है ईश्वर सर्वज्ञ शक्ति है और एक है जिसमें न सर्वजज्ञवादी विशेषताएं हैं, न अल्पज्ञत्वादी विशेषताएं हैं, निर्विशेष ब्रह्म है ये तीनों आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। और वेदांतियों ने कहा औपाधिक इनका भेद होने पर भी पारमार्थिक अभेद ही है पारमर्शिक वेद इस प्रकार होगा कि माउपाधि मायारूप उपाधि वाला मात्र रहता है तो ईश्वर वेष्टि कार्यक्रम संघात्रूप उपाधि वाला बन जाता है तो जीव और दोनों उपाधियों से रहित है तो ब्रह्म इस प्रकार एक ही तीन रूप में भास रहा है उसमें से तीन में से जो परमार्थ स्वरूप है निर्विशेष वही एक वास्तविक आत्मा है दो तो जैसे तिमिर रोगग्रस्त व्यक्ति को दो वस्तु दिखती हैं एक ही ऐसे अविद्या रूप तिमिर से दिख रही है दिख रहे हैं एक ही आत्मा के अवांतर तीन भेद ये बताया गया था तो यहां पर अयम शब्द से लेना जिसने शरीर को उत्पन्न करके मूर्धा द्वारा शरीर में प्रवेश करके तादात में अभिमान कर लिया वह जीव अयम शब्द का अर्थ है पुरुषे तो पुरुषे शब्द का अर्थ है शरीर पुरुष का उपाधि होने से इसको भी पुरुष कहा जाता है यह अक्षर पुरुष है तीन पुरुष है ना पन्द्रह अध्याय में क्षर पुरुष अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम उसमें से क्षर पुरुष है क्षरस सर्वाणी भूतानि। यानी कार्य रूप उपाधि को कहा जाता है क्षर पुरुष तो ये पुरुष शब्द से यहां पर क्षर पुरुष को लेना कार्य उपाधि को ले लेना वो है शरीर मनुष्य शरीर और पुरुषे अयम आदित गर्भो भवती तो अयम यानी यह जीव प्रथम गर्भ के रूप में प्रकट होता है प्रथम जन्म लेता है उसका प्रथम जन्म पुरुष शरीर में होता है ये प्रथम जन्म तो यानी प्रगटीकरण होगा उसमें पुरुष शरीर में और प्रथम जन्म होगा योषित अग्नि में माता के शरीर में प्रवेश होने पर तो ये जो पुरुष है अयम आदित गर्भो भवती तो आदित का अर्थ है प्रथम गर्भ रूप से प्रकट होता है कहा पुरुष यानी पुरुष शरीर में तो पंचाग्नि विद्या में कहा गया पहले इसको ये देख लीजिए तो पूर्व क्या होता है कि जो यज्ञादि कर्म करके स्वर्ग में चले गए हैं तो स्वर्ग से वापस भी आते हैं न क्षीणे पुण्य मृत्यलोकम विषंति तंते भुगतवा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति तो कब तक वहाँ रहते हैं जब तक देवता शरीर में रहने का प्रारब्ध पुण्य कर्म विद्यमान रहता है भोग करके क्षीण नहीं होता तब तक रहेंगे और जैसे ही भोग करके क्षीण हुआ तो वृष्टि के माध्यम से पृथ्वी पर आते हैं पृथ्वी से अन्न बन के साथ उनका संसर्ग हो जाता है जिससे जिससे संसर्ग होता है माना जाता है स्वर्ग से आने वाले जीव तद्रूप हो गए तद्रूप तो नहीं होते हैं उनसे संश्लिष्ट होता है तो जैसे ही स्वर्ग से नीचे आने का प्रारब्ध समाप्त हो, सामने आ जाता है और पुण्य समाप्त हो जाता है उनको सूचना मिलती है तो पानी पानी होकर के परजन्य में आता है जीव पर्जन्य से संश्लिष्ट हुए फिर वो जीवन से स्वर्ग से आने वाले जीवन से संश्लिष्ट जो जल है वह बादलों के माध्यम से पृथ्वी पर गिरता है तो जीव भी गिरते हैं स्वर्ग से आने वाले पानी के साथ फिर उस पानी के साथ संबद्ध जीव जो उनके पिता के द्वारा भक्षित होने वाला अन्न है भविष्य में दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम ना तो उस अन्न से उनका संपर्क होता है जल के माध्यम से अन्न से चिपक जाते हैं अन्न से फिर पिता के शरीर में आ जाते हैं और पिता के द्वारा भुक्त जो अन्न है उस अन्न से संबद्ध होकर के पिता के शरीर में आ गए आ गए वो जीव और पिता के द्वारा भक्षित अन्न का पाचन क्रिया के माध्यम से जो मध्यम अंश था तीन अंश बन जाते हैं अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते। स्थूल तो मल बन करके निकल जाता है सूक्ष्म मध्यम शरीर बन जाता है अन्न रस आदि सप्त धातु तो रस आदि सप्त धातु में से अंतिम धातु का नाम है रेत वीर्य। उवीरे रूप बन जाता है उसे उससे संश्लिष्ट होता है भुक्त अन्न जिस रूप का रूप से प्रग उतर -उतर होता जाएगा तो रसादिक क्रम से वह सप्तम जो धातु है उससे संश्लिष्ट होता है उससे संश्लिष्ट हुआ उसे कहा गया वह आदित गर्भ प्रथम गर्भ रूप हुआ कहा वो प्रथम गर्भ कौन है कहते यद ये तत तो जो यह पुरुष के द्वारा भुक्त अन्न से बना हुआ सप्तम धातु है जिसे रेत यानी वीर्य कहा जाता है वही आदित गर्भ है यानी प्रथम गर्भ है आदित शब्द का अर्थ है प्रथम और वो प्रथम गर्भ कहा बना पुरुष शरीर में फिर कहते हैं इसे तेज कहा जाता है मनुष्य का पुरुष का ये तेज है तो तद एत सर्वेभ्यो अंगेभ्य तेजः संभूतम् तद एत यानी ये जो रेत है वह पूर्ववाक्य पुरु से पुरुषे ये पर यहां ले आना और सप्तमी को षष्टी के रूप में विपरिणत करना तो पुरुषस्य सर्वेभ्यो अंगेभ्य तेज संभूतम् ऐसा अन्वय करना कि पुरुष के जो सभी अंग है यानी अवयव है मनुष्य शरीर के जो अंग हैं है हस्तपादादि सब इन अंगों से निकला हुआ यह तेज है इसलिए माना जाता है पुरुष का सार तेज कहते हैं सार को सप्तम धातु को और ये जो गर्भ है पिता क्या करता है अपने अंगों से निष्पन्न हुए अपने तेज रूप गर्भ को बड़ा सुरक्षित रखता है इसलिए ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्व है ना एक कोई एक पुस्त बहुत पहले एक पुस्तक पढ़ी थी हमने ब्रह्म ब्रह्मचर्य ही जीवन है वीर ही जीवन है ऐसा तो इसलिए ये कहते हैं कि पिता इसको बड़ा सुरक्षित रखता है संयमी पुरुष तो आत्मनिव आत्मान बिभरती तो आत्मा शब्द आत्मनी इस सप्तमे अंत से लेना शरीर में शरीर को पुरुष पिता के शरीर को तो पिता अपने शरीर में ही आत्मान यानी उसी शरीर के अंगों से निकला हुआ सार रूप जो तेज है उस तेज को द्वितीयंत आत्मा शब्द से लेना वो पुरुष के ही पिता के ही अंगों से निकला हुआ होने के कारण सप्तम धातु उसको आत्मा ही कहा जाएगा जैसे हस्त हस्तपादादि शरीर को मैं समझता है पिता ऐसे इस शरीर से निकला हुआ जो सार है वो भी उसका मई ही है नात्मा ही है तो अपने शरीर में ही पिता उसम, उस प्रथम निष्पन्न हुए गर्भ को धारण कर लेता है और फिर तद यदा स्त्रियाम सिंचती तो पिता सिंचेतिका करता है वो पिता जिसने प्रथम गर्भ को अपने शरीर में धारण कर लिया है उस गर्भ को तो लेना तत्शब्द से और सिंचेतिक क्रिया के कर्ता के रूप में लेना गर्भ को धारण करने वाले पिता को और गर्भ को लेना तत्शब्द से तो यदा यानी काले गृहस्थ के लिए श्रुति श्रुति ने ऋतु विशेष ऋतु के समय ओ, ओ, ओ ये है ना न ऋतु उपगच्छेत ये विधि है तो यदा शब्द से वो काले ऋतुकालेियाँ सिंचति स्त्री में सिंचित कर देता है कौन पिता तो माना जाता है अथ तो यदा शब्द के अनुरोध से अथ इस निपात का अर्थ निकलेगा तदा एने तस्मिन काले अथ शब्द का अर्थ निकलेगा तस्मिन काले ये न तो जनयती तो पिता ये नी ये जो गर्भ है रेतोरूप गर्भ है उसे जनयती यानी माता के शरीर में सिंचित हुआ तो वो उसका जन्म हुआ यही जन्म देना है एक प्रकार से उत्पन्न करना है तद अश्य जन्म अशे शब्द से लेना जो शुरू में अयम शब्द से जिसको लिया जा रहा था संसारी जीव को लिया जा रहा था उसी को तदस्य में अश्य शब्द से लीजिए तो अस्य संसारिण तत यानी वह पिता के द्वारा माता में रेतो सिंचन रूप प्रथम जन्म जन्म है भाष्य को देखिए अविद्या काम कर्म कर्मा इस वाक्य वाक्यक अवतरण है टीका में पुषे इत्यत्र व अय्रद्दार्थम आह अयम इत्यादिना भगवान भाष्यकार इस मूल श्रुतिस्थ अयम शब्द का अर्थ बताते हैं प्रथम वाक्य में अयम शब्द कहाँ है तो पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भो भवती इस वाक्य में अयम आदित ये जो अयम शब्द है ना इस अयम शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं ये अयम शब्द है इदम शब्द। तो अयम एवं अवद्या कामकम कर लोकात् धूम्रमेण चंद्रमसम प्राप्य क्षीणकर्मा वृष्ट्याण लोकम अन्नभूतः अन्नभूत पुषाग्नो तस्मिन् पुरुषे हवा असारी रिक्रमण आदि प्रथम तो ऋतुण गर्भो भवति। तो ये हुत यहाँ तक के वाक्य थीजिए पहले कि अयम एव अविद्या काम कर्म अभिमानवान तो अविद्या काम कर्म को अपने धर्म के रूप में समझने वाला अविद्या मेरा धर्म है का मतलब अहम और मनुष्यो अहम कर्ता अहम इत्यादि निश्चयवान स्व के विषय में ये निश्चय होना ये अविद्या अभिमान है अज्ञो अहम करता अहम भोक्ता अहम संसारी अहम ये इस अभिमान को कहा जाता है अविद्या विषयक अभिमान अरे एक जो कर रहा है उसको कहा जाएगा अभिमानवान यानी अभिमानी अपने आप को ऐसा समझने वाला और फिर काम अभिमानवान हो जाएगा कि आधिक पारलौकिक विषयों का विषयों की तृष्णा वाला मैं हूं मुझे आधिक पारलौकिक विषयों का उपभोग करना है ऐसी इच्छा काम कहलाती है और वो इच्छा जिसमें हो रही है वो हो जाएगा काम अभिमानवान कामना को अपना धर्म समझने वाला और फिर वो आयिक पारलौकिक पदार्थ विषय कामना वाला हुआ तो फिर शांत नहीं बैठने देगी वो इच्छा वो आयिक पारलौकिक भोग जिन साधनों से प्राप्त होते हैं उन साधनों में प्रवृत्त करेंगे वो साधन है कर्म इसलिए कर्म में प्रवृत्त होगा और उस कामना से निर्वर्तित कर्म को भी मानेगा मैंने ये कर्म किया है इसका फलोप मुझे करना है तो ये हुआ कर्म अभिमानवान तो इस प्रकार ये अविद्या काम कर्म अभिमानवान वन शब्द से लेना है यज्ञादि कर्म करवा वो क्या करता है तो उस पारलौकिक विषयों के उपभोग की इच्छा से प्रेरित होकर के सकाम यज्ञादि कर्म करता है और फिर जिस यजमान शरीर से उसने ये कर्म किए हैं उस यजमान शरीर को त्याग करके लोक का अस्मात् तो लोक शब्द से लेना यजमान शरीर को और इस यजमान शरीर से प्रारब्ध शांत होने पर धूमादिक क्रमे चंद्रमसम प्राप्य यानी दक्षिणायन मार्ग से धूमादिक क्रम है दक्षिणायन मार्ग और दक्षिणायन मार्ग से चंद्रमसम प्राप्य इसमें चंद्रमा का मतलब है स्वर्गलोक तो स्वर्गलोक को प्राप्त करके फिर क्या करता है कि जब तक यज्ञादि कर्म से निष्पन्न हुआ पुण्यात्मक प्रारब्ध है तब तक वह रहता है और वो प्रारब्ध समाप्त होते ही क्षीण कर्मा यानी प्रारब्ध क्षीण हो गया पुण्य समाप्त हो गया तो फिर वहां नहीं रह सकता तो ये क्षीणकर्मा ये सब आयम शब्द का अर्थ बताया जा रहा है प्रथमांत जितने पद हैं वो आयम पदार्थ हैं तो क्षीणकर्मा वृष्ट्यादि क्रमेण इम लोकम प्राप्य फिर वृष्ट्यादि क्रम से पृथ्वीलोक पर आ जाता है पृथ्वी में आ जाता है फिर अन्नभूत या अन्न से संश्लिष्ट हो गया गृह यवादि के साथ उसका संश्लेष होता है संबंध हो जाता है उस जीव का स्वर्ग से आने वाले जीव का जो यहाँ यज्ञादि कर्म करके गया था उसका फिर मृत्यु लोक में आकर के अन्नादि के साथ संश्लेष हो गया संबंध हुआ उसे अन्नभूत कहा गया स्वयं अन्न नहीं बना है अन्न से संश्लिष्ट है अन्न से अलग दिखता नहीं है इसलिए अन्नभूत कहा जा रहा है पुरुष पुरुषाग्नो हूत और पुरुष रूपी जो चतुर्थ अग्नि है उसमें हुत इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि भोजन ये कोई अन्न भक्षण क्रिया नहीं है अभी तो यज्ञ है कब एक, एक ग्रास के साथ मंत्र जो अपने इष्ट देव का मंत्र है उस मंत्र का मानस उच्चारण करते हुए भक्षण करते हैं मुख में डालते हैं तो मुख है आवनीय अग्नि जो थाली में आया हुआ भोजन है हवन सामग्री और उसे उठा करके हवन पात्र से एक, एक सामग्री पात्र से जैसे आवनी अग्नि में डालते हैं ना तो मुख में डाल रहे हैं तो मंत्र उच्चार होकर ओंगारेश्वर वाली महाराज जी अंतिम अंतिम में ही करते थे ना लोगों को और फिर वो यज्ञ बन जाता है इसलिए कहा कि पुरुषाग्न और पुरुष ये चौथी अग्नि है पंचाग्नि विद्या है एक छांदोगे में पड़ी होगी तो पंचाग्नि विद्या में पांच अग्नियों की कल्पना की गई है एक है पहली अग्नि स्वर्ग अग्नि उसमें आहुति डाली जाती है श्रद्धा की श्रद्धा का मतलब है जो आपने आपने अपने स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति ने यज्ञादि कर्म करके अपूर्व उत्पन्न किया है उसकी आहुति हुई और फिर एक भूत सूक्ष्म होता है वो अपूर्व की आहुति हुई का मतलब अपूर्व होता है भूत सूक्ष्म के आश्रित उसकी आहुति होती है फिर वो भूत सूक्ष्म जा करके वहां पर बन जाता है देवता शरीर फिर देवता शरीर की आहुति डाली जाती है पर्जन्य अग्नि में अग्नि है द्वितीय अग्नि तो वो पानी बन करके वही भूत सूक्ष्म और भूत सूक्ष्म से परिवेषित होकर के जीव आ रहा है वो द्वितीय अग्नि जो पर्जन्य अग्नि था उसमें आया वहां से तृतीय अग्नि है पृथ्वी उसमें उसका आ, हवन हुआ पानी के साथ और फिर वहां अन्न बना और अन्न रूप आहुति आहुति द्रव्य का चतुर्थ अग्नि पुरुष में वो प्रक्षेप हुआ तो ये कहा कि पुरुषाग्नो हुत ये अन्न से संबद्ध जीव का पिता रूप पुरुष के पुरुष रूपी अग्नि में हो गया हवन तो तस्मिन पुरुष हवा अयम संसारी रसादिक्रमेण तो वो जो उसका पिता बनने वाला है पुरुष उस पुरुष रूपी अग्नि में अयम संसारी ये जो संसारी जीव है वो क्या करता है पुरुष के द्वारा भक्षित अन्न से संस्लिष्ट हुआ संसारी रसादी रसादी जो है उन सप्तुतु के क्रम से आदि तह यानी प्रथमतः रेतो रूपे गर्भो गर्भोती तो वीर्य रूप से वो गर्भ बन जाता है तह इसी को यद एतद रेतह इस वाक्य ने कहा है वो प्रथम गर्भ क्या है तो कहा बस खाए हुए अन्न का यानी स्वर्ग से आया हुआ जीव जिस अन्न से संस्लिष्ट है उस अन्न का रेतो रूप बन जाना ही प्रथम गर्भ है तो यद ये पुरुषे रेतह तेन रूपेण इति उस रेतो रूप से प्रथम गर्भ हुआ <coughs> तेन ये तृतीयांत शब्द कहाँ से आया तो मूल श्रुति में यत शब्द है ना यद ये रेतो रूप तो यद तदुर नित्य संबंध होता है तो यत शब्द के अनुरोध से शब्द आया वो तृतीयांत उसका प्रयोग किया गया तृतीया है इतम्भूत अर्थ में यानी रेत रूप से ये प्रथम गर्भ हुआ ये अर्थ निकलेगा अब आगे है तद एत सर्वेभ्यो अंगेभ्यो तेज इत्यादि का व्याख्यान रूप भाष्य थोड़ी टीका भी थी इसकी टीका को देखिए अयम इत्यादि के बाद में जो टीका थी यो मूर्धानम विदार्य यानी प्रविश्य स्थित सो अयम इति ऐसा अनु करना तो जिसने मनुष्य शरीर को उत्पन्न करके मूर्धा का भेदन कर शरीर में प्रवेश कर लिया था उसे ही यहाँ पर अयम शब्द से लिया जा रहा उसी के ये जन्म हो रहे हैं क्योंकि वो जीव बन गया ना। तो जीव बने हुए ब्रह्म के ये जन्म है इसलिए ब्रह्म व अविद्या संसरती विद्य या ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म का ही अविद्या से जन्म होता है और विद्या से मोक्ष होता है जन्म यानि बंधन किसका हो रहा है ब्रह्म का ही लेकिन किससे अविद्या से और मुक्ति किसकी हो रही है ब्रह्म की ही किससे विद्या से बंधन के निमित्तभूत अविद्या की निवृत्ति हुई तो मोक्ष कहा गया तो यो मूर्धानम विदार्य प्रवेश स्थित सो अयम् इति ये हुआ यज्ञादि कर्म पर जो ये हैं टीका इसको देखिए कि अथ ये इमें ग्रामी इष्टापूर्ति दत्तमी उपासूम अभिसंभवती इत्यादि पंचाग्नि विद्या प्रसिद्ध ये कहते हैं कि ये पंचाग्नि विद्या का वाक्य है कि जो लोग ग्रामे यानी गांव में ही रह करके क्या करते हैं इष्टापूर्त दत्त उपास दत्त ये तीन विभागों में विभक्त जो शास्त्रीय कर्म है उनका अनुष्ठान करते हैं ते धूमम अभि तो वे धूमादिक क्रम से स्वर्ग में देवादि बन जाते हैं और इत्यादि वाक्य से पंचाग्नि विद्या में ये अर्थ बताया गया है अन्नभूत का अर्थ करते हैं कि ब्रीहदि अन्न संश्लिष्ट पुरुषाग्नो हूत पुरुषे न भक्षित तो ब्रीहादि अन्न से संस्लिष्ट हुआ जीव अन्नभूत कहलाया गया और पुरुषाग्नो हूत तो जब वह पुरुष से संश्लिष्ट ब्रहि पुरुष रूपी चतुर्थ अग्नि में भूत होता है ने, पुरुष के द्वारा भक्षित हो जाता है को खा लेते हैं पुरुष उस समय तस्मिन इति इसका अर्थ तो है कि ये न पुरुष न भक्षित तस्मिन इत्यर्थ तो जिस पुरुष ने ब्रीहदि का भक्षण किया उसी पुरुष में ये वीर्य रूप से प्रथम गर्भ बन जाता है पुरुषे हुआ पुरुषेवाय संसारी आदि प्रथमतः इति प्रवेशन्वय और पुरुषे पुर इव गर्भो न दृश्यते इति आशंक्य भक्षितस्य अन्नस्य रहादिक्रमेण रेतो रेतोपेण पिणा सी तत्सलिष्टा तथा संश्लेषेण सी तेन ऋपेण पुरुष से शरीर विद्यम तह रे जो रिता इत्याद्य है इसका उत्तर है किशी ने शाजी स्त्री में गर्भ दृष्टिगोचर होता है गर्भवती स्त्री में गर्भ प्रतीत होता है बाहर से ही ऐसे पुरुष में कहा कि प्रथम गर्भ होता है तो वो गर्भ दिखता तो है नहीं दृष्टिगोचर गोचर तो होता नहीं है न दृश्यते इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए कहा जा रहा है कि भक्षित अन्न से रमे रेत परिणमें सती खाए हुए अन्न का जब रसादिक क्रम से सप्तम धातु रूप में परिणाम हो जाता है तो तत्संश्लिष्टा तथा रेत संश्लेषेण सती तोश्लिष्ट यानी जो रसादी रूप से परिणत होने वाला अन्न है खाया हुआ अन्न ही तो रसादी बन जाता है ना, और उस अन्न से संस्लिष्ट जो जीव था वह भी माना जाएगा रस बन गया फिर इसी क्रम से सप्तम धातु बन गया यानी सप्तम धातु से संस्लिष्ट हो गया तो तत्सलिष्टा तथे रेत संश्लेष संश्लेषण तो जब रेत के साथ उसका संस्लेश हुआ तो रेतो भावे सती तो गया बस वीर्य के साथ उसका संबंध होना ही बन जाना है प्रथम गर्भ तेन रूपेण पुरुषस्य शरीरे विद्यमानः विद्यमान वो जीव पुरुष शरीर में विद्यमान है सप्तम धातु के रूप में तस्य स प्रथम गर्भ वो माना तस्य स गर्भ जाने वो, वो जो गर्भ है वो प्रथम गर्भ है इसे रसादिक क्रमेण आदितो तो प्रथम प्रथम तो रेतो रूपेण गर्भो बहुति इस वाक्य से कहा गया है रसादि इसमें आदि शब्द से टीकाकार कहते हैं शोणित का ग्रहण करना शोणित कहतेमेण इति गर्भोती पश्चाद तो इस प्रकार ये रसादिक क्रम से जो सप्तम धातु बना सप्तम धातु के साथ संस्लिष्ट हो करके जीव का रहना ही माना जाता है पुरुष शरीर में प्रथम गर्भ पश्चात अन्वय कार्य ऐसा अन्वय भाष्य का करना बाकी की चर्चा हम लोग करते हैं